काल कितने सूत्र हुए थे सत्ताईस लेकर ले ले बोलने में तो समय लगेगा छोटे छोटे सूत्र आए रोज एक दिन नहीं रहा रोज कुछ भी नहीं पांच दो पाँच दस सूत्र कुछ तो ले लिखा है कुछ पुछ? क्यों नहीं लिखा कुछ भी सूत्र नहीं कुछ भी याद नहीं देखा नहीं है क्या बोलते क्यों नहीं याद क्यों नहीं किया अभी एक दे पांच इतने सूत्र में क्यों तो कब से पढ़ाए कौन थे? पांच दस सूत्र कुछ तो याद हो सकता है देखने पर देखा है प्रयास किया तबीयत तो खराब होगा न हुआ हुआ था अभी तो नहीं ना हैं? अभी तबीयत तो खराब है क्या कभी हुआ था <laughs> एक तो शुद्ध श्रवण हम फिर सुन लेना और उसके बाद और कुछ नहीं करना कुछ करें तो अशुद्ध हो जाएगा ना श्रवण के साथ कुछ मिल जाएगा कंठस्थ करना मनन करना करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा खाली श्रवण करना है तो शुद्ध है। क्या जा सकता है थोड़े समय देना चाहिए थोड़ा एक बार देखने से कुछ थोड़ा तो हो थो जाए इसमें क्या है वो पहले से निश्चय कर हम नहीं लिखेंगे क्या उंचति रक्षति धर्मचरती शिल्पम प्रहरम शीलम निकटवशत ये क्या है कंठत्व तो नहीं, नहीं है तो देखें दो चार बार पढ़ने पर थोड़ा एक बार पढ़े क्या रूप बना देखे तो उसमें से दसवीं से तरह तैयार दस तो याद हो जाएगा इच्छा नहीं होने पर भी दस याद हो जाएगा देखने पर कल को लिखना है ऐसा नहीं एकदम पहले से होकर बैठ जाए नहीं लिखना कभी एक दिन हो गया ठीक है रोज तैयार होकर नहीं लिखेंगे वो महात्मा देखो क्या नाम आपका? है आपका शुद्ध शुद्ध देखो वो लेकर दिखाते हैं आप नहीं कर सकते हम्म और जो नहीं दिखाते हैं उनके लिए भी समझ लेना छोर अधिकार हो आगी आगी तेन छीतम इतः प्राक छोधि क्रिय त्रीता प्राक्रीत एक देश लिया सूत्र का तेन क्रीतम सूत्र है उसका एक देश कृत ले लिया कृतात प्राक छ उसके पहले तक तो छ का अधिकार चलेगा छ प्रत्यय होगा उदिभ्यो य ऊ कहन से उवर्णांत लेना क्योंकि सुवंत से तद्धित उत्पत्ति सुभंत है सुभ शीरस के प्रातिपदिक से क्योंकि प्रातिपदिकात्धिकार उसका वो विशेषण हो जाएगा यधि तदंत से उवरणंताद और शब्दों से यत हो जाएगा प्राकृतात् कृत के पहले उवर्णंताद गवाधिप यथयात छपवाद शंकवे हितम शंकु से यत हो गया यह तो होने पर संको के उकार को गुणों करने का कोई सूत्र है और ना और, और गुण फिर उसके बाद क्या सूत्र लगे मानते रह गया ऐसे नहीं लगेगा संकव्य फिर सुवाने पर अतम हो जाएगा शकव्यम दारू नपुंसक है लकड़ी से किल बनाते हैं गव्यम इसका विग्रह क्या होगा गोभ्य हितम गो से हो जाएगा तो किस सूत्र से गवा बनाते गवादि यथन से तो गो अगे फिर क्या सूत्र लग गया है हाँ जो गव्य बनाते ही गो और य गव्य फिर न पंस गएगा नाभी नभन्च। नभन्च। ये गण सूत्र है गवादि गण में नाभी लुप्त षष्टी अंतर नाभिक को नवादि से भी हो जाएगा नाभ हितम नभ्य हो जाएगा नभ य ऐसे चलो पुजाएगा नभ्यो अक्षय अक्षय होता है दोनों चक्र के बीच में एक काष्ट रहता अक्षय दोनों चक्र के बीच में नाभि है कोई कोई अक्षय ऐसे कास्टर होता है नाभि नाभि को खा करके खत्म कर देता है घता है ये हित है नष्ट नहीं करता है ठीक चलता है नभ्यम अंजन में नाभिक नभ्यम अंजन ये हित अर्थ में हो गया नभ्यम नाभीिको नाभा नभ्यम अंजनम अंजन भी हे आँखें में न जाते हैं नाभि में कुछ न जाने के नभ्यम अंजन अभ्यंजनम तैलाभ्यंगम स्नेह नाभ हित नाभिकेर हित हे तस्म हित वत्स्येभ्यो हिथो तो वत्स्य हो जाएगा कहाँ छा हाँ प्राकृटा छ चे छ पर छ से यह हो जाएगी सूत्र से ये उगबादी हो गया तो उसका अपवाद हो गया नहीं तो सामान्य छ है तो वत्सा से यह हो गया वत्स्य गोधुख गोधुख होता है गाम दुग्धित गोधुख जो दोहन करने वाला वत्स्य भी हित तो किस होगा पूरा दूध नहीं दोहन करके थोड़ा बछड़े के छोड़ेगा शरीर अवयवाद्यत दंते व्यवहित य तो हो गया दंत्यम कंठ से कंठ्यम कंठाय हितम और नासिका य हितम नासिका हितम नासिका शब्द को नस आदेश हो जाता है एक तो पद्दनवासन सूत्राता है नस नासिका या वार्तिक है भाष्य में नासिका य तत्द्रेश न पाठ है नश नासिका या वार्तिक है नासिका को नस सो हो जाइएगा यस्यम नास्य नश्य होता है ये सुँगते कुछ <laughs> तम्बाकू का चून चून बनाते करके नहीं सुनते हैं नाक बंद हो जाता है तो नाक खोल देता है और कोई कोई नाक खोलने के रहता है और कुछ तम्बाकू जैसे मुख में डालते हैं ना ऐसे इंजिनका अभ्यास होता है, है। उसमें उसमें थोड़ा सिर में चक्कर जैसे कुछ आ जाएगा जैसा सामान्य लोगों को सुंग है ना चक्कर आ जाएगा उसमें रहता है नशापन तम्बाकू जिस प्रकार तम्बाकू जो लोग खाते थे खा मनुख में डालते और कोई इसे मुख्य में डालेगा तो चक्र हो जाएगा ये नशिया सुंकर सुनते नशा जैसे हो जाता है इसे खाते है बीड़ पीते इस प्रकार सूंघने का भी एक हो जाता है आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ कह और औषध बनाते नश्यम और औषध भी सुंकर के भी रोग ठीक होता है केवल ये तमाल नहीं तमाल चून खाते तमाखू तमाखु नहीं अन्य भी बनाते हैं आत्मन विश्वजन भोगो पदार्थ ख हो जाएगा तो ही तो अर्थ है आत्मन हितम आत्मन गे ख प्रति हो जाएगा फिर उसके बाद आत्मा ध्वान के आत्मा ने क्या ख को न होने के बाद नस्त से टीलोप होना चाहिए किंतु ख पर रहते प्रकृति भाव ए तो खे आत्मन अध्वन सद प्रकृति हाँ भावन से आत्मन अगर आत्मनिनम बनी आत्मनीनम आत्मनीनम का विग्रह क्या होगा लवके विग्रह आत्म ने हितम लिखा है सामने आत्मा ने हितम ये लवके विग्रह बुझा ये नहीं आत्मनिनम विश्वजनम का विग्रह क्या होगा विश्वजनभ्य कर्मधारे विश्वजनन सिखा विश्वजननम मातृभोग मातृभोग तो, मातृभोग सीखा हो जाएगा मातृभोगिना मातृभोगिना में करने के लिए कुमतिच इसमें नत्व करने के लिए असमान पदे अन्य विधानम समान पदे तो होता है असम्तः एक सूत्र है आचार्याद अणत्वच आचार्याद गणसूत्र है आचार्याद अनच आचार्य भोगी भोगिना बनता है तो आचार्य भोगी भोगिना में अणत्व हो जाता था कुमति सूत्र से उसको निषेध करने के लिए अन्यंच कहा तो आचार्य से अनत्व कहा निशे मातृश से नृत्व से हो जाएगा इसमें क्या दिया देखो पुस्तक है क्या समाधान मातृभोगिना में नृत्व कैसे मातृभोग शब्द का तो सर कर्म अटकुबान व्यवहार कर दिया मातृभोग शब्द को, को अखंड पद मान करके वो अटकुबान से न किया है तो आज कैसा धरानंद है ना कैसा पुत्र क्या, तो क्या? आ, आ, है धन्यवाद कुमतिचय तो को एक है आचार्याद अनत्व च क्या है आचार्य भोगन बनाने के लिए नत्त्व का अभाव क्या तो नत्व करें कि कुमतिच से नत्व क्या कुमति चत से नत्वाथम असमान पद अनत्त्व विधानम आचार्य भोगन में समान पद नहीं होने पर भी जो आचार्याद अनत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्व नत्व नहीं होगा तो नत्व का अनत्व जो विधान क्या है तो उससे ही इसे नत्व हो जाकर कुमत् जो सूत्र से क्या है वो आचार्य भोग मातृभोग शब्द को मातृभोगिना शब्द को अखंड पद मान करके वो अटकुंभ से नत्व क्या है? उसमें क्योंकि मातृभोगि न मातृभोग शब्द शरीर अर्थ के लिए प्रयोग होता है मातृभोगिना शब्द अखंड पद करके इसे किया है इसको फिर देख बताएंगे इसमें तो मैंने लिखा है गणसूत्र है आचार्याद किसमें तिरपत में है हाँ इसमें अच्छा आचार्य भोगिना में, में नत्व कांसा किया पद पदे विधान आचार्यद आचार्य भोगन भी समान पद नहीं है जो समान पद नहीं तो नत्त्व प्राप्त ही नहीं जो नत्त्व प्राप्त नहीं तो आचार्यद अनत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्वत्व से विधान क्यों किया समान पद नहीं असमान पद में नत्व प्राप्त नहीं है नहीं होने पर अनत्वम विधान करने से वहां कुमति के सूत्र से नत्व प्राप्त था जैसे आचार्य भोगना भी इस प्रकार मातृभोगिना में भी कुमती जैसे नत्व आ दिया है तो उसमें से दिया है फिर थोड़ा देखकर बताएंगे आचार्य भोगिन शब्द में भी नत्व प्राप्त होता है तो कैसे नत्व होगा आचार्य भोगिना में नत्व प्राप्त हो तो निषेध करेंगे तो वो तो उनके अनुसार अटकुंभ से नत्व करेंगे आचार्य भोगिना में भी अटकुंभ से नत्व प्राप्त होगा उसको निषेध कर देगा आचार्याद अणत्व मतलब अखंड पद मान करके वो कहते हैं किंतु अखंडपद होगा तो, हो तो समास भी नहीं हो मातृभोग शरीर शब्द यह यद्यपि मातृशब्द प्रयोग होता है भोगिना अलग नहीं होता है करके ही वो एक अखंडपद कहा है हो सकता है मातृभोग यह अखंडपद तो अभ्यापी यथा नत्न होती तथा प्रागे उत्पादित पहले कहा है यह मातृ मातृभोग शरीरम ये तो पदमान के तो भोग। खंडपद तो में तग्रह यद्यपि भोग भोग सुखे स्त्री सुख तथा इसमें दिया मना में आचार्य आचारण गुणसूत्र दिया है तो आचार्य भोगिना बनाया तो उसमें नसमन पद तत्वाद आचार्य में भोगिमनप नहीं तो उन्णत्व सप्रस प्राप्ति नहीं तो उसका निषेध व्यर्थ इतना वाच्यम मातृभोगिनादुणत्व ज्ञापन अर्थत्वात्थ मातृभोगिना में उन्त्व होगा वो ज्ञापन करने के लिए आचार्य उत्त्व किया तो इसके अनुसार है ये कुछ अलग तरह बताया अखंड पद बताया बता किंतु समास बताया तो अपने पहले उस बाल बनवा तत्वी का पहले क्या दिखना होगा जहाँ ये है तद्धित में स्त्री प्रत्यय उसके सिद्धांत को दे पहले आ जाता है ना प्रथम खंड में सिद्धांत कौन दे प्रथम खंड स्त्री प्रत्यय आता है तो उसमें इसमें होगा जहाँ आचार्य भोग आचार्य अणुत्म वो उसमें तत्वोधय मिल जाएगा पहले प्रतिपादन किया इसमें नहीं कहा तो उसके अनुसार आचार्याद अणत्वम जो अणत्व विधान किया समान पद नहीं उनसे अणत्व प्राप्त नहीं था अन तो कन्ध से मातृभोगे न तो हुत इसे कहा है अब प्राग कृत्या हो होगी आगे ठय तो अधिकार ष्टी समा से प्राग वतेष्ठ बत्ती के पहले तक तेन तुल्यम क्रियाचे देवती कहेंगे वहाँ तक उसके पहले तक तेन तुल्यमिति बत्ति व्यक्षति तथा प्राग ठँधि अधिक्रियते तेन तुल्यम क्रिया से कहेंगे वहां तक ठँ चलेगा तेन क्रीत तृतीयांत से क्रीता में हो जाएगा ठँ सप्त्या क्रीत सप्तति का मैं सप्त्या सप्ततिशत्र एक वचन होता है स्त्रीलिंग है सप्तर रुपया देकर खरीद किया सप्तिया क्रीतिक विग्रह विग्रह का सप्तति आगे ठँ तो ठस्क हो जाएगा आदि से बुद्धि तथित सचादे साप्तिक वस्तु प्रस्थन क्रीत ठ जाएगा प्राथीकभूमि पृथ्वीभ्या मण्यू तस्वर इस अर्थ में तस् ईश्वर इस अर्थ में सर्वभूमि शब्द से और पृथ्वी शब्द से क्रम से अन् और अय सर्वभूमि शब्द से क्या होगा पृथ्वी शब्द से अय हो जाएगा केवल स्वर में भेद है आद्य से बुद्धि तो दोनों में होगी सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणयुस्त सर्वभमे ईश्वर अनु प्रत्यु होने के बाद अनुशति के सूत्र आया है उभयपदे की बुद्धि स में अ भू में उ दोनों की सार्वभम बन जाएगा सर्वभमे ऋश्वर सार्वभौम और पृथ्व्या ईश्वर पृथ्वी सदस्य अय होगा यहाँ तस्य ईश्वर अर्थ में अनुसत्य आदि सत्र नहीं लगे यहाँ पृथ्वी से अय हो जाएगा आदि से बुद्धि ऋ को आर हो जाएगा पार्थिव यशोप हो जाएगा पंक्ति विंशति त्रिश चुप्रिंश पंचाश्त षष्टि सप्त्यशीति ये सब निपातन कर दिया ये रूढ़ी निपाते निपात पंक्ति शब्द है पंक्ति है एक पंक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं पंक्ति बध बढ़ते हैं लाइन एक पंक्ति हिंदी में क्या हैं हैं लतार कतार अच्छा अभी पंक्ति यतारंक्ति और दस के लिए भी। पंक्ति छंद का नाम भी है दस को भी पंक्ति कहते हैं ब्राह्मण पंक्ति पंक्ति पंक्ति रतो दशरथ के लिए छंद के छंदके भगवीत पंक्ति तो विंशति बीस किले त्रिश् चीशाशी सप्तति अशीति नवतिशत सब एक वचन हे सप्ततिशीति नवतिशतिंग भी एक वचन हे रूढ़ीशद दशाना वर्ग होता है दो दशतो तो परिमाण इसे हो जाएगा दो दश से विंशति होता है उसमें कुछ कुछ निपातन करके सत, सत्य सत्य रहेगा विन हो जाएगा विंशति दशत तीस चालीस आदि शब्द में सो निपातन शब्द है एक वचन होता है इसमें एक दिया है इसको ध्यान रखना इसमें है ना नहीं, नहीं। इसमें नहीं एक वचन होता है संख्या में संख्या में प्रयोग होता है इसमें नहीं ये सब विशति शब्द संख्या में संख्य में प्रयोग होता है का प्रयोग ऐसे ही दिया है तृतीयपन्थ विंशतियाद संख्या संख्य च एक वचना संख्या और संख्यय संख्या है विशति संख्या पंच ब्राह्मण संख्ये होता है संख्या से परिच्छिन्नः गवा विंशति ये विंशति संख्या आ विंशति गाव गो हो गए विश विंशति संख्या से परिच्छि कह भी विंशति गाव कहते हैं दव दौ कहें तो ये दो घटौ घट हो गया संखेय द्वित्व संख्यायुक्त और है संख्या विंशति शब्द का प्रयोग जैसे दौ घट घटाना घटयर दिवित्व पंच घटा घटाना पंचत्व कहा जाएगा पंचत्व तो संख्या घटान पंचानी घटाना पंचत्व पंच संख्या और संख्या विचिट घट को कहेंगे पंच घटा पंच ब्राह्मण ये संख्या विशिष्ट संख्या के लिए किंतु विंशति आदि शब्द संख्या संख्या दोनों में प्रयोग होते हैं गवाम विंशति विंशति तो गवाम विंशति ब्राह्मणा दसव दस नहीं दसव किंतु ग्राह्मणा विंशति ये हो गया संख्या और संख्य होता है विंशति ही ब्राह्मण विंशति ही गाव विंशति घटा ये बहुवचन प्रयोग हो गया विंशति एकोचन होगा विंशति ही घटा में विंशति सद संख्येय संख्या विशिष्ट तो संख्या और संख्य में एक वन विंशतिर्गाव देखो दे दिया विंशतिर्गाव या विंशति संख्या या संख्य बताओ विशतिर्गव संख्यय गवा विंशति यहाँ विंशति संख्या इसको ध्यान रखना है तदर्हति लोग्य होती अर्ति द्वितियांता ठँ आदेश श्वेत श्वेत ठँ हो जाएगा आदि चुद्धि यसे श्वेत तदर्हति तीती दंडादिभ्यो ये यदमर्ंड से हो जाएगा तो दंड्य यसे लोप हो जाएगा अर्घ्यमती अर्घ्य वधम अर्ति वध्य तेनावत अन्न निवृत्त एक दिन में संपन्न सपन्न अहन्ता अहंटा अर्थ में हो जाएगा ठक था, ठै ठय आद्या से वृद्धि हो जाएगा ओहन के आगे ठस्क होने के बाद टिलोप होना चाहिए नस्तधित्य से टिलोप होना चाहिए उसका नियम अन्नस्खो रे वो ही टिलोप होगा अन्य तो नहीं होगा जब टीलोप नहीं होगा ट ख नहीं आ तो ठय है टिलोप नहीं होने के बाद अहन के अनलोपन से अकारलोप हो गया अकालोपन से अन, आन्हेगा अन्नातम आन्हिकम यहाँ नस्त से टिलोप हुआ नस्त टोप कौन बात करेगा अनष्ट अखोरे बनियम टिलोप नहीं बने पर फिर क्या सुता लगा अल्लोपन अन्ना निर्वृतम आन्हिकम दिन में संपन्न हुआ प्राग नृतावसा ने